नोशो टॉक जो घर बारे आपना नंबर सिक्स ध्यान के प्रयोग में संलग्न हो दो एक बातें आपसे कह देनी उचित आज शिविर का आखिरी दिन है दो दिनों में बहुत से मित्रों ने पर्याप्त संकल्प का प्रमाण दिया है शायद थोड़े से ही लोग हैं जो पीछे रह गए हैं आशा करता हूं कि आज वे भी पीछे नहीं रह जाएंगे एक दो मित्र ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि आपको परेशानी मालूम पड़ी होगी लेकिन उससे परेशान ना हो मनुष्य के भीतर नई शक्तियों का जन्म होता है तो सब अस्त व्यस्त और अराजक हो जाता है इसके पहले की नई व्यवस्था उपलब्ध हो बीच में एक संक्रमण का समय होता है तब करीब करीब उन्माद की अवस्था जैसी मालूम पड़ती है लेकिन वो उन्माद नहीं है वो शिविर के साथ ही विदा हो जाएगा उससे कोई चिंता ना ले शरीर के भीतर कुंडलनी का जागरण होता है तो भी अभूतपूर्व घटनाएं घटने लगती है कुछ चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं, कुछ अनुभव में आने लगता है जो बाकी के अनुभव में नहीं होता तो जिस व्यक्ति को वो होने लगता है उसे समझने में हमें कठिनाई हो जाती है साधना शिविर में याद रखना जरूरी है कि किसी को कुछ भी हो सकता है अब एक मित्र पूरे समय वर्षा में बैठे हुए हैं अब उनके भीतर इतनी तीव्रता से कुंडलनी का जागरण हो रहा है कि लग रहा है कि किसी तरह ठंड में बैठे रहे ठंडक में बैठे रहे भीतर उन्हें जलती हुई आग बिगड़ती हुई आग उठती हुई मालूम पड़ रही। वह हमारा अनुभव नहीं इसलिए हमारे लिए कठिनाई हो जाएगी एक मित्र बिजली के खंभे पर चढ़ने की रात भर कोशिश किए भीतर जब कुंडली का जोर से आग होता है तो ऐसा लगता है कि कैसे हम ऊपर चले जाए उस वक्त कुछ भी स्मरण नहीं आता यही ख्याल आता है कैसे हम ऊपर चले जाए वो बिजली के खम्भे पर भी चढ़ने की कोशिश उससे पैदा हो सकती है इसकी चिंता आप नहीं लेंगे इसमें चिंतित होने का कुछ भी कारण नहीं ये शिविर के साथ ही उनके सारी बात शांत हो जाएगी हाँ अगर इसे रोका तो कठिनाई हो सकती इसलिए कोई इनको रोकने में सहयोगी न बने इनको साथ देने में सहयोगी बने वर्षा आ जाए तो फिक्र नहीं करेंगे आपके लिए आनंदपूर्ण ही होगा जब पूरा शरीर हरकत करेगा तो वर्षा आनंदपूर्ण होगी उससे कोई चिंता नहीं लेंगे कोई आदमी जाएगा नहीं और दो तीन प्रश्न है वो मैं सांझ को ले लूंगा अभी तो इतना ही आपसे कहना है कि आज अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है कोई अंश बाकी न रह जाए हम 40 मिनट के लिए आंख बंद कर लें ये हमारा पहला संकल्प हुआ अब ये आंख 40 मिनट तक नहीं खोलेगी जब तक मैं आपको नहीं कहता हूं आंख बंद ही रहेगी और वर्षा के व्यभीत न होंगे वर्षा सुखद ही होगी भीतर भी एक वर्षा होनी है बाहर भी एक वर्षा होगी कठिनाई नहीं हाथ जोड़ लें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 प्रभु आपके संकल्प का स्मरण रखेगा अब पहला चरण शुरू करें जोर से जोर से पूरी शक्ति लगा देंगे देखें आंख खोल के बीच में ना खड़े रहे कोई व्यक्ति आंख खोल के बीच में नहीं खड़ा रहेगा गाने साहू से निकाल बाहर कर दिया जाए शक्ति लगा दें जोर से तीव्र तीव्र श्वास को बाहर फेंके भीतर ले जाएं, जोर से जोर से पूरी ताकत लगा दें पूरी ताकत लगा दें शक्ति लगा दें जोर से जोर से जोर से वर्षा सहयोगी बनेगी ताकत पूरी लगाएं आनंद से भर जाएं और स्वास लें ताकत पूरी लगाएं वर्षा सहयोगी होगी जोर से स्वास लें जोर से छोड़े तीव्रता से तीव्रता से तीव्रता से जोर से अपनी जगह पर अपनी जगह से नहाते जोर से जोर से शक्ति जागेगी उसको जगने दे जोर से चोट करें श्वास की चोट जोर से करें बहुत ठीक बहुत ठीक आठ मिनट बाकी है पूरी ताकत लगाएं फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करें पूरी शक्ति लगा देनी है बहुत ठीक बहुत ठीक चिंता ना करें जोर से ताकत लगाएं, शक्ति जाग रही है शरीर डोलेगा नाचेगा नाचने दे जगाए जोर से चोट करें नाचे कूंदे शक्ति को जगाएं गहरी सांस ले जोर से जोर से बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक ताकत लगा दे जोर से जोर से जोर से छह मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगाए शरीर की बिजली को पूरा जगह लेना है चोट करें जोर से कोई पीछे ना रह जाए पीछे ना रह जाए वर्षा सहयोगी हो होगी ताकत पूरी लगाए आनंद से नाचे कूंदे गहरी सांस ताकत लगाएं शक्ति को जगा फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करें जोर से जोर से तीव्रता से सांस लें गहरी चोट करें जैसे लुहार धोकनी चलाता है वैसे सेपड़ों को खाली करें बहुत थे नाचें फूंदें गहरी सुस लें शक्ति जाग गई है पूरी कोशिश करें दो चार लोग खड़े रह गए हैं वो भी कोशिश करें पीछे ना रह जाएं कोई पीछे ना रह जाए अपनी फिक्र करें जोर से ताकत लगा दें रह जाए केवल तीन मिनट बचे हैं पूरी चोट करें जोर से शक्ति को जगाएं कुंडलनी जाग रही है चोट जोर से करें दो मिनट बचे हैं पूरी चोट पहुंचा दें फिर मैं कहूंगा एक दो तीन तब आप सारी शक्ति लगा दें म पड़ेगी पूरी तरह जगाएं रोड रोड़ को शक्ति से भर जाने दें बहुत ठीक बहुत ठीक तेज और तेज कुछ सेकंड की बात है पूरी ताकत लगाएं कुछ सेकंड पूरी ताकत लगाएं फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं नाचें डोलें गहरी सांस लें ठीक बिल्कुल ठीक तेज और तेज और तेज अब दूसरे चरण में प्रवेश कर जाए शरीर को जो करना है पूरी ताकत से करने दें नाचना है पूरी ताकत से नाचें चिल्लाना है चिल्लाएं हंसना है हंसें रोना है रोना नाचे, नाचे, नाचे, हसेे चिल्लाए जो Ichi, two, three, four, five. मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ बस अब ठहर जाए अब 10 मिनट के लिए चौथे चरण में चले जाएं सब छोड़ दें नाचना कूदना चिल्लाना पूछना सब छोड़ दें जो जाए वैसा ही रह जाए सब छोड़ दें 10 मिनट के लिए जैसे मर ही गए दस मिनट के लिए जैसे मर ही गए शून्य में उतर जाएं भीतर देखें सब चुप सब मौन हो गया सब छोड़ दें सब छोड़ दें दे। भीतर देखें भीतर देखें प्रकाश ही प्रकाश भर जाए प्रकाश अनंत प्रकाश भर गया आनंद की वर्षा भीतर होने लगेगी भीतर देखें भीतर आनंद ही आनंद बरस जाएगा प्रकाश प्रकास आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद प्रकाश ही प्रकाश शेष रह जाता है भीतर भी देखें, भीतर देखें भीतर भी देखें भीतर देखें भीतर देखें, भी देखें साक्षी बन जाएं। प्रकाश ही प्रकाश प्रकास, आनंद ही आनंद आनन्ध शेष रह जाता है यही है द्वार प्रभु का यही मार्ग प्रभु का इसे ठीक से पहचान लें इसे रोज गहरा करते जाएं धीरे धीरे 24 घंटे ये प्रकाश भीतर रहने लगेगा यह आनंद भीतर रहने लगेगा इसका स्वाद ठीक से ले लें इस आनंद को रोए रोए में भर जाने दें इस प्रकाश को रोए रोए में भर जाने दें इसमें डूब जाएं नहा लें इसके साथ एक हो जाएं देखें भीतर देखें भीतर देखें भीतर देखें भीतर देखें भीतर देखें भीतर देखें आनंद ही आनंद प्रकाश ही प्रकाश से श्रद्धय है यह आनंद रोज गहरा होता जाएगा, यह प्रकाश रोज गहरा होता जाएगा यह अनंत प्रकाश यह अनंत आनंद चारों तरफ गेर लेगा सब तरफ डूब जाएंगे, यही यही रह जाएगा आप मिट जाएंगे जोड़ लें सिर झुका लें उस परमात्मा को धन्यवाद दे दें उसकी अनुकंपा आपार है उसके चरणों में सिर रख दें उसके अज्ञात चरणों में झुक जाएं, दोनों हाथ जोड़ लें सिर झुका लें उसे धन्यवाद दे दें उसकी अनुकंपा आपार है चारों ओर उसकी अनुकंपा बरस रही रोए रोए से उसकी अनुकंपा भीतर प्रवेश कर रही धन्यवाद दे दें धन्यवाद दे दें दे, उसकी अनुकंपा रोज गहरी होती जाएगी उसकी अनुकंपा चारों ओर से बरस रही वही है चारों ओर उसकी अनुकंपा का सागर है उसको चारों ओर से भीतर प्रवेश कर जाने दें हाथ जोड़ लें सिर झुका लें उसके चरणों में समर्पित होकर पड़े रह जाए अब धीरे धीरे दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लें दो चार गहरी सांस लें फिर धीरे धीरे आंख खोलें दो चार गहरी सांस लें फिर धीरे धीरे आंख खोलें आंख ना खुलती हो तो और दो चार गहरी सांस लें फिर आंख खोलें जो गिर गए हैं वे भी दो चार गहरी सांस लें फिर धीरे धीरे उठाएं अपनी जगह पर बैठ जाएं। जो गिर गए हैं वे भी उठाएं धीरे धीरे दो चार गहरी सांस लें फिर अपनी जगह पर बैठ जाए